संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व दंड की उत्पत्ति तथा उसके छत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन जी कहते हैं इस दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ अंग देश में वसुह नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं वे बड़े धर्मात्मा थे एक समय की बात है राजा वसु होम रानी को सांस लेकर पितरों देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मुंज नामक स्थान पर गए वह स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है एक दिन वही मुंजावट के नीचे परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधी थी तभी से ऋषियों ने उसका नाम मुंज रख दिया इस स्थान पर भगवान शंकर का निवास है राजा वसुहोम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणों को अपनाया वे अपने तप के प्रभाव से देवर्षि के तुल्य हो गए ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा एक दिन राजा मानधाता उनके दर्शन के लिए गए महाराज को उत्तम तपस्या में लगे देख वे बड़े विनीत भाव से उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए उस समय अंगराज ने भी पाद्य और अर्घ अर्पण करके राजा मानधाता का आतिथ्य सत्कार किया फिर उनके राज्य का कुशल समाचार को पूछा इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके सदवार्ता व सद्व। सदवतावक्का तथा सेवकों का हाल पूछते हुए कहा महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं करूंधाता ने कहा राजन आपने बृहस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है साथ ही शुक्राचार्य के नीति शास्त्र की भी विशेष जानकारी प्राप्त की है अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई इसका कारण और कार्य क्या है तथा इस समय इसका भार छत्रियों पर क्यों रखा गया है मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूं। मुझे इन बातों का उत्तर दीजिए वसुहोम ने कहा राजन दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है यह धर्म का सनातन आत्मा है इसका उद्देश्य है प्रजा को उदंडता से बचाना उसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है सो बता रहा हूं सुनिए सुनने में आया है कि किसी समय लोग ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते थे किंतु उन्हें अपने योग्य रित्विज नहीं दिखाई पड़े तब उन्होंने अपने मस्तक में एक गर्भ धारण किया वह गर्भ एक हजार वर्षो तक उनके मस्तक में रहा। हजारवां वर्ष पूर्ण होने पर जी को छीक आई, छीक के साथ ही वह गर्भ भी नाप की राह से बाहर निकल कर गिरा उससे जो बालक प्रकट हुआ वह प्रजापति छुप के नाम से प्रसिद्ध हुआ प्रजापति छुप ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में रित्विज बनाए गए यज्ञ की दीक्षा लेने पर ब्रह्मा जी की आकृति में विनय और शांति आदि गुणों की झलक दिखाई देने लगी प्रजा के ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वह न रही इसलिए यज्ञ प्रारंभ होते ही प्रत्यक्ष में शांत रूप की प्रधानता होने के कारण दंड अदृश्य हो गया प्रजा को दंड मिलने का भय जाता रहा दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकर्ता व्यविचार की मात्रा बढ़ने लगी कर्तव्य अकर्तव्य भक्ष अभक्ष पेय अपेय तथा गम्य अगम्य का विचार उठ गया सब एक दूसरे के प्राण लेने लगे अपना और दूसरे का धन एक सा समझा जाने लगा जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े को आपस में छीनते और नोचते खसोटते हैं उसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे का धन लूटने लगे बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे सर्वत्र श्रृंखलता का बोलबाला हो गया यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदानी महादेव जी से कहा भगवान अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें जिससे प्रजा में वर्ण संकरता ना फैलने भगवान शूल पाणी ने कुछ देर तक सोच विचार करके अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया उसे धर्माचरण होता देख नीति देवी सरस्वती ने लोक दंड नीति की रचना की फिर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कुछ सोचने के पश्चात एक एक समूह का एक एक राजा बनाया उन्होंने इंद्र को देवताओं का यम को पितरों का, कुबेर को धन और राक्षसों का मेरु को पर्वतों का समुद्र को सरिताओं का वरुण को जल और असुरों का मृत्यु को प्राणों का वशिष्ठ को ब्राह्मणों का अग्नि को वसुओं का सूर्य को तेज का चंद्रमा को ताराओं और औषधियों का कुमार कार्तिकेय को भूतों का तथा काल को सब का राजा बना दिया इसके पश्चात भगवान शूल पाड़ी स्वयं रुद्रो के राजा हुए तदनंतर आरि, ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया तो महादेव जी ने धर्मरक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड अर्पण किया दृष्टि में उसे अंगिराग अंगिरा को दिया अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को मरीचि ने भृगो को भृगो ने ऋषियों को ऋषियों ने लोकपालों को लोकपालों ने छुप को छुप ने वस्वत मनु को तथा मनु ने सूक्ष्म धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंपा अतः तो धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए मनमानी नहीं करनी चाहिए दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है अपराधी से जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है वह भी बाहरी लोगों को आतंकित करने के लिए ही है खजाना तरह तरह की यात्राएं देना तथा उसे देश निकाला दे देना उचित नहीं है वह वस्वत मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा की रक्षा में निरंतर जागृत रहता है प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला, उनसे विश्व विश्व देवों देवों को, विश्वदेवों रिश्यों को, रिश्यों से सोम को, सोम से से से ऋषियों ऋषियों सोम सोम सनातन देवताओं को और देवताओं से ब्राह्मणों को मिला उस समय ब्राह्मण ही लोग लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे फिर ब्राह्मणों से यह अधिकार छत्रियों को मिला तब से अब तक छत्री ही धर्मानुसार जगत की रक्षा करते आ रहे हैं दंड ही सबको वश में रखता है यह काल रूप दंड सृष्टि के आदि मध्य और अंत में भी जागरूक रहता है यही संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा प्रजापति है यह साक्षात महादेव जी का स्वरूप है धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार दंड का उपयोग करे विष्णुजी कहते हैं जो राजा वसुहोम के बताए हुए इन सिद्धांत को सुनता और सुनकर उसके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है इस प्रकार दंड के संबंध में जितनी बातें हैं वे सब मैंने तुम्हें बता दी दंड ही संपूर्ण जगत को नियम के भीतर रखने वाला है